सदा की भूति पान गंगा टू थ्री फोर तथा शिखदेव महाराज की अमृत में भागवत कथा का हम अमृत पान कर रहे हैं अपनी कथा परीक्षित को सुना रहे हैं परीक्षित कहते हैं जिसका इम्तहान लिया जा रहा हो परीक्षार्थी कह लें परीक्षित कह दे हम सब अपनी जिंदगी का इम्तहान दे रहे हैं। असत्य और अज्ञान के वशीभूमता में भूल जाते हैं कि जगत एक नाट्यशाला है हम सिर्फ किरदार निभाते हैं आते हैं तो कपड़े भी मंच का डायरेक्टर आत्मा ही पहनाता है मां उठा बनाना नहीं जाती बाप को ही बनानी नहीं आती वही करता जैसे मंच पर लड़के आते हैं तो कमेटी वाले उन्हें कपड़े मुकुट देते हैं तो इस जगत रूपी प्रकृति रूपी नाटक शाला में आत्मा ही हमें मुकुट कपड़े विजन बुद्धि सब कुछ देता है और जब नाटक खत्म होने पे लड़के जा रहे होते हैं तो कम्यूटी वाले सारे कपड़े उनके मुकुट समेत उतरवा लेते हैं तो चिता की लकड़ियों पे हमें अपने शरीर का कपड़ा भी छोड़ के जाना होता है हम सब परीक्षा दे रहे हैं और सुखदेव मे एक नग्न सत्य में धूम है इस पर कोई झूठ का आवरण ना है वही सत्य सुखदेव है जो मेरा विवेक होना चाहिए सनातन धर्म की कथाओं में ये गुरुकुल की कथाएं हैं जहां वेद के गर्व गंभीर ज्ञान को छात्र को सरस और सरस करके पढ़ाने को के लिए ही इन कथानों का उपयोग करते थे सत्य ऐतिहासिक घटनाओं को आध्यात्मिक बनाकर अर्थात हर व्यक्ति के जीवन की कहानी बनाकर एक ओर उस स्वर्णिम इतिहास को जीवंत करना और दूसरी ओर उस स्वर्णिम इतिहास से हर व्यक्ति के चरित्र को जोड़कर उसे वैसा ही सुंदर बनाना ये परिपाटी इन कथाओं की रही है तो शिवदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन भक्ति अति दुर्भ है और यह बड़ी परिपक्व मानसिकता का स्तर है एमएचयू लेवल पर ये किसी को मिलती नहीं जो अपने साथ झूठ जी रहा है मेरा घर मेरा परिवार अरे उंगली तेरी नहीं तो घर तेरा कहां से है और उसी को सब कुछ मानकर जी रहा है वो एक सड़ी हुई बोनी मानसिकता में जी रहा है और अमेच्योर लेवल पर वो समझता है कि वो बड़ा समझदार है अगर थोड़ी सी भी समझ होती तो चारों तरफ देखता कि जो आया है उसे जाना है सब कुछ छोड़ के जाना है तो यही सब कुछ नहीं है इससे हटके भी कुछ और है और वो सब कुछ है जो मुझे पाना है अब नहीं पाया तो कब पाऊंगा क्योंकि तो ये विजन ये बुद्धि मुझे पशु योनी में नहीं, नहीं मिलेगी तो मैं एक बहुत अच्छी पारी बर्बाद किए जाता हूं और यह भी हम गंभीरता से सोचे कि हम बढ़िया मकान क्यों बनाना चाहते हैं हम बड़े पद पर क्यों आना चाहते हैं हम समाज में सम्मानित होकर क्यों जीना चाहते हैं क्यों क्योंकि इससे हमें आत्मिक सुख आनंद और शांति मिलती है और मैं उस सुख और शांति के लिए उस आनंद के लिए ही तुम्हें तो यह करता हूं और वो सुख और शांति यदि मुझे अपने भीतर आत्मा अमृत सागर में मिल जाए किसमी बुराई क्या है उसके साथ सदा जुड़ के क्यों ना चीलो क्या हर सांस मुझे अमृत आनंद मिले क्या खो जाता है मेरा अगर आत्मा की सुप्रीम के साथ मैं जुड़ के जीता हूं तो मेरा लुटता क्या है ईगोस, फॉल्स झूठे वो जो कांटों की चुभन है वही तो हटती है वो देख लो बेटा क्या बात है तक तनाव दुख पीड़ा घृण क्रोध यही तो झेलता हूं जबकि वो सुख का सागर यदि थोड़ा सा मैं मेंटली अपने को मैचर करू तो मेरी मेरे भीतर है मेरा सारा मेटीरियल इकट्ठा होकर मुझे एक सांस एक भड़कन जिंदगी का एक दिन एक लम्हा नहीं दे सकता लेकिन उस लम्हा को देने वाला मेरा आत्मा अगर उससे जुड़ जाऊं तो मैं हर लम्हामानंद और सुखपूर्वक अपने और दायित्वों का निर्वाह करता हुआ एक स्थिति प्रज्ञ होकर सारी ड्यूटीज को अंजाम देता हुआ एक डिटैच वे में आत्मा से जुड़कर मैं इस जीवन को सफल बना सकता और व्यर्थ की पीड़ाओं से चिंताओं से तनाव से मैं बच जाता हूं ऐसा क्यों नहीं होता है क्योंकि मेरी ईश्वर में आस्था दिखाने को है ईमानदारी में नहीं है तभी कि हर चीज मुझे सदमा दे जाती है मुझे गुस्सा दिला जाती है मेरे में तनाव ले आता है। और मैं इसी समझदारी मानता हूं जबकि एक बड़ी मान सकता है क्या दुख करके रो करके चिंता करके तनाव करके कोई एक भी बिगड़ा हुआ काम सुधर सकता है क्या यह किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है अपने से पूछो हो सकता है क्या ना इससे तुम्हारे चेहरे की रौनक जाती है सेहत जाती है तुम्हारी मति में भ्रम आता है तुम्हारी बौद्धिक जो सामर्थ्य है वो कुंठित होती है तुम अपने लिए एक नई समस्या जरूर बन सकते हो समाधान तो नहीं ला सकते और सारा समय तुम्हारा दुनिया को रेगने में लग गया तुम उसके साथ जुड़कर एक सांस एक क्षण भी तो नहीं जी पाए तो क्या इससे तुम बौने मानसिकता नहीं मानोगे तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ईश्वर लीला इसीलिए करते हैं कि जिससे हम अपने जीवन के क्षणों को पढ़ें जैसे प्राइमरी क्लास में तेजी क्लास में पहले अध्यापक लीला करता है नाटक करता है पहले वो चिल्लाता है कबूतर से कहा खरबूजे से खा गोभी से से गाय गा। तो अध्यापक ऐसा क्यों कर रहा क्या उसे काखा का नहीं आता जो कह रहा कबूतर से कहा नहीं वो एक अभिनय कर रहा है एक नाटक कर रहा है एक लीला कर रहा है जिससे बच्चे इसका अनुसरण करें और अक्षर ज्ञान करें तो अगली क्लास में जाए पास हो जाए तो परमेश्वर भी इन लीला कथाओं में भगवान भी इन लीलाओं में हमारे हित में एक अच्छे सुगढ़ अध्यापक की तरह हमें जीवन के अमृत क्षण पढ़ा रहे बड़े है। भाग्यवान हैं जो सत्संग की इस पावन गंगा में चैतन्य होकर शब्दों को जीवन में उतार पाए अभ्यास कर पाए और उन पर चल ईश्वर को जानना अच्छी बात है उसको भेजना और भी अच्छी बात है लेकिन ये सब अधूरी बातें हैं। ईश्वर में रूप के तद्रूप जीना ही मूल बात है यही सब कुछ है आज से सारी मानव संस्कृति सारे इस धरती पर अपने आप को बुरी तरह से अपने से अलग ले जाकर तोड़ बैठी है बढ़िया ज्ञान के ग्रंथ हैं क्या लादने से तुम ज्ञानी बनोगे वो तो गधे का काम है और वो ज्ञानी नहीं बनता ज्ञानी बन सकता है उस ज्ञान को पीकर उसमें ढलकर तुम जरूर ज्ञानी बन सकती होधों के ऊपर कितने ग्रंथ रख दो क्या वो विद्वान हो जाएगा तो जिसने भक्ति को जाना है उसने ढूं के जिया नहीं है वो खाली लाद ही तो रहा है पशुवत उसे हमें इस बात का बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान करना होगा कि मैं यहां सत्संग में नहाने पीने बचाने के लिए इस सत्संग को आया हूं कई लाद गई तो नहीं लौट रहा लादने का का काम एक पशुवत व्यवहार है ये कोई मनुष्य की बात नहीं है तो कह रहा हैं इससे हट के कट के जीने वाले कभी भी ईश्वर की राह नहीं पाते एक परिपक्व की मानसिकता पर ही हम सुखी हो सकते हैं एक आपको छोटा सा उदाहरण छोटा बच्चा है उसके छोटे छोटे खिलौने एक भी खिलौना टूट जाता है तो वो बच्चा रोने लगता है आप कहते हैं है, तो तुम्हें नया ला देंगे बिल्कुल ऐसा ही ला देंगे तो भी वो नहीं मानता कहता तो नहीं किसी को बनाओ इसे फिर से ठीक करो तो बच्चा चीफ क्यों कर रहा है क्या खिलौने के टूटने से वो रो रहा नहीं उसकी आइडेंटिटी क्रैश की है उसका व्यक्तित्व तो खंडित हुआ है वो खिलौने को जब प्रोजेस्ट करता है खिलौना बच्चे का तो बच्चा उस खिलौने से अपनी पहचान खोजता है मैं खिलौने वाला हूं मेरा जैसे तुम अपनी पहचान मैं फलाने पद का अफसर हूं मैं फलाने मकान का मालिक हूं मैं फलाने का बाप हूं अथवा बेटा हूं तो उस बच्चे की पहचान टूट गई है जिसे हम बड़े और समझदार नहीं समझ सकते वो उस टूटी पहचान को रो रहा है जो उसका आइडेंटिटी क्रैश हुआ है बहुनी मानसिकता थी खिलौने से ही अपने को तदरुब कर रहा था आइडेंटिफाई कर रहा था एंड फॉर वी हैव बीन डूइंग द होल है तमाम अंग हम यही करते रहे और वो आत्मा जो हमें बना रहा है जो बन की शबरी का नाम मेरे झूठे भोजन को रथ में बदल रहा है हमने उससे कभी आइडेंटिटी सी नहीं करनी चाहिए उसी बहुनी मानसिकता के साथ जिए उम्र भर और अपने को सही लगाते रहे कि मेरे से बड़ा समझदार कोई नहीं वही बच्चा जब बड़ा हुआ समझदार हो गया उसका विवाह भी हो गया युवक हो गया अब बचपन का कोई खिलौना टूटे तो क्या वो भाई भाई करके रोएगा नहीं रोएगा क्योंकि अब वो उस खिलौने से वो आइडेंटिटी सीख नहीं कर रहा है। अब उसकी आइडेंटिटी पत्नी से सीख करता है ये मेरी पत्नी है तो मैं इसका पति हूं ये मेरी पहचान है हां वो टूटेगी तो ये टूट जाएगा चिंता में जाएगा क्योंकि इलेक्ट्री तो पत्नी नहीं है एक पहचान भी है हम किसी भी वस्तु के टूटने से दुखी क्यों होते हैं क्योंकि हम हमने लोग मेरी है और मैंने उससे अपनी पहचान जो सीख कर रखी है हमें दुख वस्तु का इतना नहीं होता जितना आइडेंटिटी क्रैश का होता है और हम क्योंकि मेंटली मेच्योर नहीं हो पाते हैं तो हम प्रॉब्लम की कहां चुभन है उसे पहचान नहीं पाते हैं समझने की जरूरत है बड़ा हुआ पत्नी आ गई या बचपन का खिलौना टूटे तो वो दुखी नहीं होता है क्योंकि आप उसने अपनी पहचान पत्नी से बनाई है थोड़ा और मैचोर हुआ और आ गए बड़ी जिंदगी तो अचानक कुछ याद आया कि कितना बेवकूफ है तू तो। तुम्हें अभी तक तो उस आत्मा को नहीं जाना जो हर सांस धड़कन एक निष्काम सेवक की तरह परमेश्वर तुझे देता रहा तो तुझे भस्मी से आने मिलाया अन से उसने तुझे दुर्लभ मनुष्य की योनि प्रदान की और तू इतना रहे है कि आज तक वहां अपनी पहचान नहीं खोज पाया आइडेंटिटी सीख नहीं कर पाया तो, और उसने स्व से अपने भीतर बैठकर अपने आत्मा के सत्संग में जब अपने को खोजा आत्मस्त होने लगा तो बाहर के जगत में चाहे कितना बड़ा कोलाहल हो जाए उसका आइडेंटिटी क्रैश नहीं होता है तो क्योंकि वह अब अमर आत्मा में अपनी आइडेंटिटी जमा बैठा है ये भक्ति है इसका नाम भक्ति है चार मालाएं फेर लेना दो भजन गा लेना चार पैसे कहीं दान कराना ये भक्ति की प्रोसेस में मेरा एक अभ्यास एक तैयारी हो सकती है लेकिन भक्त नहीं वो के लिए मुझे एक बड़ी परिपक्व मैच्योर मानसिकता का स्तर चाहिए वो बच्चा बड़ा होता गया और उसने अपनी आत्मा से आइडेंटिटी जोड़ ली और मैंने बुढ़ापे तक मैं मकान से अपनी आइडेंटिटी सीख करता रहा बैंक से करता रहा तथा कथित नातों रिश्तों से करता रहा उम्र तो बड़ी बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ा उसी सड़ी हुई बौनी मानसिकता पर मैं जिया मुझे याद था कि मुझे मरना भी है एक दिन क्योंकि जो आया उसे जाना होता और कुछ साथ नहीं जाएगा लेकिन ये क्षण भी मैं बर्बाद करता रहा था राजन भक्ति अति दुर्लभ है भक्ति के लिए आसक्तियों से उपराण होना होता है निरक्त होना होता है स्थिति प्रज्ञ बनना होता है कि बाहर तो ड्यूटी इंस्पेक्टर है उसके पास कौन से अधिकार है नहीं है कोई अधिकार नहीं है, है क्या इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही तो उसके पास है राष्ट्रपति के ही द्वारा दी हुई सत्ता का ही तो उपयोग कर रहा है हाँ सेक्रेटरी है मैनेजर है प्राइम हाँ, मिनिस्टर है किसी के पास हक नहीं है कोई पावर नहीं वो तो डेलीगेटेड पावर्स के इस्तेमाल कर रहा है तो जहां मैच्योर होता हूं तो मैं भी जानता हूं मैं भी तो आत्मा के द्वारा प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूं तो अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई अफसर घूस पकड़ने लगे अगर वो बेईमान है तो मैं तमाम उम्र एक बईमान की तरह हित तो जिया से बड़ा झूठा बेईमान और मकार कौन होगा अगर नेता लीडर घूस पकड़ने लगता है बेईमानी करने लगता है फंड खाने लगता है तो मैं उसे चोर उचक बेईमान कहता हूं मैंने भी तो उस राष्ट्रपिता आत्मा की सत्ता का ही तो प्रयोग किया है मेरे पे समर्थ कहां है बुद्धि कहां विवेक कहाँ है इफ आई यूजिंग विट फॉर सेल्फिश मोटिव लेवल्स, तो मुझसे बड़ा छोटा मक्का इस धरती पर दूसरा फिर गौन होगा लेकिन अपनी बहुम मानसिकता के कारण आज मैं इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाता अपने को ही नहीं जान पाता हूं कहा राजन इन कथाओं के अमृत को भी बड़ी गहराई से पाया जाता है जैसे कि इसी ऋषि ने पूर्व की ऋषा में हमसे कहा कि तत्वाया में ब्रह्म ब्रह्म को आत्मज्ञान को सूक्ष्म तत्व से ग्रहण किया जाता है और हम तथाकथित संत में गए हमने कथाएं सुन ली कहानियां सुन ली और हमको लगा कि हम जान गए हम कुछ नहीं जान पा और हम भागवत की कथा में हैं कहते हैं कि राधा जी जब गांव से गुजर रही थी एक नवयवना जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुराने जमाने में 25 वर्ष की उम्र से पहले गुरुकुल से ही स्टूडेंट घर नहीं आता था गांव तो बाल विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं था पुनः स्वयं प्रथाएं थी तो जब तक कन्या मैच्योर नहीं होगी उसका विवाह नहीं होगा तो लड़की की आयु भी 21 वर्ष से कम नहीं होती थी जब विवाह होता था तो एक विवाहित नव यवना ब्रज में पधारी है और गलियों से गुजर के जा रही थी तो अचानक उसे लगा कि उसका पल्लू कहीं फंस गया घूम के देखा तो नन्न नास शिशु लगभग तीन साढ़े तीन बरस का ये अठारह बरस बड़ी है राधा कृष्ण से हा लेकिन इस जोड़ी को हमने गलत इंटरप्रिटेशन में लिया है हाँ, अपने मन के रस पूरे करने के लिए इसे नाटक बना लिया भाव बदल डाले देखती है कि एक नमे सुकुमार ने उसके पल्लू को पकड़ा हुआ है अतिशय मनोरम मनोहारी कांति सुंदर मोतियों से सजी केश राशि और प्यारा सा एक बांका सा चंद्रमा उसका भाल तिलक है छोटी सी चांदी की एक बांसुरी है उसके हाथ में और एक हाथ से उसने पल्लू पकड़ा हुआ है उसकी आंखों में झांका तो डूबती चली गई उसे लगा कि जैसे एक अथाह सागर में वो नवयावना समाती जा रही है उस बालक ने कहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो कहा कहना तू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंने सुना था आज तेरा दर्शन भी हो गया तू नंद का छोरा है ना ये शुद्धा कला है कहा हां तेरा नाम क्या है कहा मेरा नाम राधा है कहा तू मुझे बहुत अच्छी लगती है तू मेरी बनेगी कहा मैं तेरी ही हूं तो कहा फिर जब मैं बांसुरी बजाऊ तो आ जाना समय लेना मेरा खेलने का मन हो रहा है तो नहीं आएगी तो फिर मैं रूट जाऊंगा कहानी में जरूर आऊंगी सब काम छोड़ के आऊंगी ये प्रथम मिलन प्रथम दर्शन है भागवत की कथा में कृष्ण और राधा का और अब आते हैं हम तत्वायामी ब्रह्मा तत्व से ही ब्रह्म को पाया जाता राध शब्द का अर्थ होता है ज्योति कांति ये वृष भानु दुलारी है इसके पिता का नाम क्या है वृष भानु गोप है वृष राशि में राशियों के नाम सुन ले मेष वृष मिथुन कर हा? तो वृष राशि में भानु अर्थात सूर्य कब आता है ज्येष्ठ अषाढ़ में मई जून में तो जो मई जून की तपती तो पहली तपस्वियों का तप है उसी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं राधा अध्यात्म भीतर की धारा है न कि बाहर का नाटक है बाहर के जगत को उदाहरणार्थ लेते हुए अपने अंतर की उस जगत को जी लेना जो मैं मेरा स्वरूप है हम ऋषि वैसे वीर नहीं पढ़ते जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये ऋचाएं हमारी आठो से जैसा सोती है यह अमृत के कुंड हैं जिन्हें हम बराबर झूम की पिया करते हैं आज आपको उसी भाव में थोड़ी सी कुछ ऋचाएं सुनाते मधुचंदा ऋषि के उसी चौथे सुरप को एक बार तुम्हारे सामने रखता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कहा स्वरूप कृत सुवी देवी पिछली ऋचाया ले लेता हूं कि अगली ले लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा या मेरे साथ पढ़ के समझ के और इसकी किताबें भी आपके पास है अर्थ भी है तो अब देखो जब मैं इसको अंतर्मुखी पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा इसीलिए व्याकरण नहीं होता है वेदास द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मूलेशन, सूत्रात्मक भाषा है व्याकरण को जानबूझकर कर हटाया जाता है कि जिससे इनको ऑल पर्पस बनाया जाए वेद में व्याकरण नहीं होता है जैसे विज्ञान में हम फार्मूलों से हम पूरा हा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहेंगे कहेंगे एस पर के लिए सीओ का प्रयोग करेंगे तो सीनी रह लीवी ऑफ लाइफ जिसके लिए सारे विज्ञान हैं ये वो महाविज्ञान है जिससे उत्पन्न भी होते हैं और जिसके हित में होते हैं ये वो महाविज्ञान है तो क्या कह रहा हूं सुकृत सुवे जुहुसी देवी देवी तुमने बनाया है घर मेरा स्लूप बनाया है ही कलाकार कृतो कलाकार हे आत्मा और इस घर में तूने मुझे बिठाया है जीव रूप मैं धन्य हो गया कितना सुंदर महल बनाया है और उसमें खुद भी बंध गया मोहतेमाने बंधना खुद भी आत्मा होके बंधा है इस महल में सुदुघा में गोद हुए और सारे सचराचर को गऊ की भांति धोकर तुमने मेरे इस महल को एक संपूर्ण सचराचर बना दिया है अद्भुत है यह महल मेरा जिसमें रहता हूं मैं सृष्टि का कोई सचराचर का कोना नहीं कोई ग्रह और नक्षत्र नहीं जिसे दोह कर निचोड़ कर तू मेरे भीतर नहीं उतार लाया है सारे ग्रह और नक्षत्र मेरी व्यक्तित्व तुम्हें समाये हुए हैं और उनको बनाने वाला तू भी आत्मा होकर मुझ में विराज रहा मैं तेरी है ना जो और निरंतर यज्ञ करता तू मेरे में मेरी जूठन को रक में बदलता मुझे सांसें और धड़कने दे रहा जब बाहर भी देखता हूं तो हर घर का बनाने वाला हर घर तूने सचराचर में को हर घर में उतारा है और तो तू बैठा है सब में। और हर घर में तू सुबह लिए हाथ में देवी देवी क्षण क्षण घट घट तू यज्ञ करता है मैं तेरी उसी मनोहारी छवि को अब सब में देखने लगा हूं एक सुख है एक अमृत है एक सागर है कुंभ है जो छलक रहा है मेरे भीतर और पिए जाता हूं मैं आप समझते हैं कि वो मौन कोने में बैठा है आपको क्या मालूम कि वो क्या अमृत पी रहा है वेद का ये वो सागर है ये महासागर है जहां देखता हूं उसकी मनोहारी छवि है अतिशय अद्भुत रोमांच है तब भी पढ़ाई थी लेकिन जब हम अंतर्मुखी इन्हें पढ़ते हैं इनके भाव बदलने लगते हैं, तो कहा आगे कहता हूं उस सुख को संक्षेप में थोड़ा अंतर्मुखी ले लो तो जैसे तुम्हें फिर वेदों को पढ़ने का अगली क्लास में जब हमारे पास सचमुच विरक्त होके आओगे तो इन धाराओं में इन्हीं पुनः पढ़ोगे और अमर हो जाओगे तो आगे कहता है उपनास बना गई सोमा से सो म पापे गोदा इधरे वतो मादा और जब देखा तुझे रोमांचित हूं तेज रूप पर नवछावर हो गया तो सोचता हूं यह सुंदर महल है जहां बलबों और कंकुओं की जगह शास्त्रों गह और नक्षत्र चमकते हैं जहां मेरा प्राण वायु एक अमृत वायु की जीवन की सांसों की गंगा प्रवाहित करता है सारे फूलों का रस निचोड़ लाता है तो मन में, में एक तड़प जगाई है तू भी है मैं भी हूं और ये प्रच्वलित अग्नियों का ब्रह्म ज्वालाओं का यज्ञ कुंड भी है तो चलो ना आज भावरे हो जाए आज दोनों जुड़े और एक हो जाए तो कहा उपना सबन आ गई तुम्हें तो समन ले रहा हूं सवन कहते हैं जब वधू वर के जल से नहलाई जाती है उस स्नान को कहते हैं सवन स्नान जब बालक उत्पन्न होता है और सौर के उपरांत उसको नहलाया जाता है ना सूतक के बाद का जो पवित्र स्नान होता है उस स्नान को भी हम कहते हैं सवन स्नान और मृत्यु के समय देह को हवन यज्ञ करने से पहले चिता पर अग्नि देने से पूर्व जब महलाते हैं उस स्नान को भी क्या कहते हैं सवन स्नान तो कहा उपन सबन आ गई आज तुझे पाने के लिए ये जीवात्मा रूपी गोपी गोविंद आज ले रही है स्नान ले रही है उपना आज इस की सुधी आई है मुझे दुल्हन की तरह वर के जल से न है और जल है और पिया है मेरा अनंत ज्योति तो सो मत उस सोम माने ज्योति होती है भाष्यकारों के कमाल है हाँ। सोम से सोम और उसी का आज ज्योतियों का ही आचमन है आज ना ईर्षा पीता ना द्वेष ना लोभ न मोह ना आशक्ति मो न मेरा न तेरा आज तो ते तेरी ज्योतियों का ही आचमन लेता हूं समझ लेता हूं उपना सवर आ गई सोम आसम पे गोदा इधरे वतो मधा और पिया है इस जल को तो जब तेरे रूप का नशा आया है तो ऐसा मत है कि धरती से भी बड़ा है सूरज भी उसमें छोटा है इतना मत चढ़ाया है जैसे सूरज को अर्पित उस पर समूहित पृथ्वी अनंत काल से उसकी भावनाएं लेती है परिक्रमाएं करती है आज मेरा भी मन प्रियतम तुझमे झूम झूम जाता है मन है कि परिक्रमाएं किए जाता है और आज श्रवण लिया है आज वरण होगा योग होगा योग माने मिलन अभी आजकल आप लोग योगा क्लासेस ज्वाइन करने लगे पूछो ये मुर्गासन कुक्टासन न्यूवासन अगर यही योग है टांगे तोड़ के बैठना सिर के बल खड़े हो जाना तो गांव का जोकर योगेश्वर होगा और सर्कस का नट भी नारायण हो जाएगा यो कार्ता है चोड़ रहा या यो रहा तो कहा गोदा इधरे वतो मता एक नशा है एक अमृत है जो भर आया आज मन जीवात्मा वधू की उस कल्पनाओं को जिए जाता है जैसे वधू विवाह से पूर्व पति के वण के समय की कल्पना और अनुभूतियां पाती हैं आज वही रोमांच है वही सुखद कल्पनाएं हैं। आज तुझमें मिलना है तेरा मेरा योग होना है युजना तुझे योग मने जुड़ा हमें जुड़ जाना है बड़ी मुश्किल थी बड़ी मुश्किल से आ पाए इस घर के भीतर तुझ तक आज अमेरिका पहुंचना आसान है कुछ घंटों की फ्लाइट है कहीं भी जा सकते हैं। यदि अतिशय दुर्लभ है तो तुझ तक पहुंचना है उम्र तमाम गई और मैं भीतर की एक खिड़की ना खोल पाया भीतर अपनी छाक न पाया तो कहा आना आसान नहीं था कैसे आया कहा अथाती अंतमा विद्यां विद्याम सुमति नाम अतीक्षा गई क्या आरंभ किया था कि नहाने से पहले उगटन से मांझना भी तो था मुझे जाने कितने युगों की महल कितने जन्मों की महल थी तो वो जो तमा हल्दी थी और जो उगटन बना था अन्नादिक को जोड़ करके जो उपटन बनाया था तो उसमें विद्या की हल्दी थी सुमति के अंत थे कोई साधारण उपटन नहीं था ये विद्या और सुमति के उपटन से मैं मंझता रहा था मंझता रहा था अगर ध्र ना पाता तो आज तुझे कैसे पाता और हम हैं कि उसे बाहर की मैल के साथ ही ईश्वर को पाना चाहते हैं हाँ एक दिया है कि कैसे हम वेदों का अमृत पीते हैं आपने तो खाली अभिभाष्य लिए थोड़े थोड़े हाँ। सप्तारा ग्रंथ है और सहिस्त्र मणियों की कांति हर ऋषा रखती है आज की रिचा भी ले लें हमारे वर्तमान ऋषि के हम पाठ में हैं वो ऋषि हैं हमारे आजीर गति आजीर गति समझते जो फिसलता हुआ चले लेटता हुआ चले सर्प को कहते हैं शिनाक्षेपनाक्षेप का अर्थ होता है श्वान मित्रा अर्थात असावधानी में भी जिसको विषय पकड़ ना पाए तो यह हर ऋषि अपनी कथा सुनाता है कि नहीं मांझा कैसे मैं मजा कैसे मैं धुला कैसे और कैसे यहां तक आया हूं वो दयालु है हमें राह दिखाया जाता है और हम हैं रामायण में एक पात्र आता है उसका नाम है कुंभकर्ण कुंभकर्ण की कथा सुने हो बस खाने के लिए जागता है अन्यथा सोया रहता है कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कान घड़े के कान है हमारे दिन भरते कभी बस सुना करते हैं और सोया करते जागते नहीं है बड़ा भाग्यवान होगा जो जाग जाएगा वही अमृत पाएगा तो ये क्या कह रहे हैं आज की ऋचा में आचीर गति ये हर ऋषि अपने सूत्र में कैसी उसने इस अवस्था को पाया है वही भगवान वेद व्यास के सामने उन्हीं सूतों को वो सुना रहा है और वेद ने जब इनका संकलन किया तो वेद संकलन इकट्ठा हुआ तो उन्होंने उसके तीन भाग किए ये श्री कृष्ण के आदेश पे हुआ था आज से छह हजार वर्ष पूर्व तो तीन भाग करके उनको तीन नाम दिया ऋग्वेद वर्तमान जो हम पढ़ रहे हैं उपरांत यजुर्वेद और तीसरा सावेद लेकिन इसी प्रकार एक संकलन अथर्वन ऋषि ने किया तो उसका नाम बना अथर्वेद ही चौथा वेद है तो जिन्होंने गाया उनका जो संकलन है कि हाव आई को रीच टू दिस डेस्टिनेशन हो सकता है इसे सुन के किसी को राह मिल जाए तो मैं गाया जाता हूं तो एक दूसरों के लिए ऋषियों ने नहीं गाए हैं उन्होंने तो अपनी अपनी पारी सुनाई है कि तू चाहे तो तू भी इस रास्ते चल और चाहे तो कुंभकर्ण की नींद सो है मर्जी तेरी है तो क्या कह रहे हैं आज की ऋचा में पहले पिछली ऋचा लेने जिसे तारतम्य जुड़ जाएगा एक ऋचा पीछे चलते हैं पूरे सूख में नहीं जाएंगे तो लंबा हो चुका है हा वो पूरा सुख तो हम खत्म है हम दूसरे सूख में है तो। यथा प्रदेव वरुण व्रतन मीन राशि देवी देवी यछ एक देव जिसकी ज्योतियों और क्रांतियों से जिसकी तेज और प्रकाश से विश्व ये शरीर चमकता है और शरीर के जैसा ही सारा सचराचर ज्योतिर्मय हो रहा है दृश्यमान हो रहा है यथा जैसा शरीर वैसा सचराचर यथा ऐसा जो है प्राण अमर देव वो जो देवता है वरुण क्षीर सागर का अधिष्ठाता मेरा आत्मा आज उसके लिए मैं संकल्पित हो जाऊ आज मैं अपने को संकल्प दू तो कि ये अमूल्य अमृत क्षण कभी बर्बाद न होंगे मुझे हरी कहा यह चीज आज मैं कहता हूं कि मेरी पे रोशनी है एक चुटकी भर रोशनी भी तो नहीं है आत्मा है तो ज्योति है आत्मा नहीं तो न सांस न धड़कन है तो जिसकी ज्योतियों से मेरा जीवन का प्रतीक क्षण जगमग है तुम्हारी तो ही कृपा से जग जगमगाता है यथा प्रादेव ऐसे ही अमर देवता वरुण हे क्षीर सागर के स्वामी व्रतम माने मैं आपके प्रति संकल्पित हूं अर्थात अब से नहीं आशक्तियों से नहीं आपसे निपट जाऊ आपसे जुड़ो मीनी मसी देवी देवी अपने आप को तुझ में मिटाकर मैं भी क्षण क्षण इन सितारों से चमकू और क्षण क्षण तेरे ध्यान में अमृत पान को मैं करता रहू ये हमने पहले ऋषा में पढ़ा इसी सूख की और दूसरी रिचा है आज की मानू बधाए हाथ हतनवे जहीला जहीला नी रहा मीरा नड़ी कुरी हुई रिचाए है यदि मैं जाग रहा हूं तो मैं इनका अमृत पी सकता मानून बधाए हम अपने बंधनों में हम अपनी आसक्तियों में कहीं बंद ना जाए ये विषय ये आसक्तियां ये भोग ये बाहर भटकने की हमारी मनोवृत्तियां ये रूप बंधन है जो मुझे मुझसे जुड़ने भी तो नहीं देते फलाना ने ऐसा किया स्वामी जी कि फलाना वहां खड़ा है उसने यू क्यों किया उसका ऐसा क्यों है क्या आपको लगता नहीं कि आपका हर क्षण बहुत सस्ता है बेमानी है मट्टी से भी कहीं ज्यादा बेकार है तभी तो आपने दाए बाएं इसको खर्च किया यदि आपके पास तड़प होती यदि आप जिंदा होते बुद्धिमान होते तो आप हर अपने क्षण का मूल्य करते ना कि दूसरों की कथाएं गाते कोई मुझे बांधे ना बांधे मैं स्वयं बंधना चाहता हूं क्या बात है वो फलानी जगह ऐसा है फलानी जगह वैसा है वहां वो गलत है वहां वो सही है वो फलाने मुझे भले ना बांधे मैं बदल हुआ हूं वहीं पर नहीं तो मेरा विचार वहां क्यों खड़ा है जानवर जहां नहीं बंधता वहां हम सब सदा बंधे रहते और समझते हैं कि ये बड़ा हमारा मेच्योर लेवल है बड़े समझदार हैं हम क्या पशु जितनी भी समझ है हम में, ये ऋचा कुरेद रही है बड़ी गहराई से कुरेदो अपने को पूछो अपने से क्योंकि ऋचाएं पड़ी नहीं जी जाती है जहां मेरी जरूरत नहीं है मैं वहां भी घुसा हुआ हूं क्यों मैं हर जगह हर चीज को जानना चाहता हूं हर जगह पहुंचना चाहता हूं हर जगह के मीन में करना चाहता हूं क्यों क्योंकि मैं हर एक में बनना चाहता हूं नहीं बनना चाहता हूं तो ईश्वर की राह में ही नहीं बनना चाहता हूं कह रहा है मानो बढ़ाए हतावे अमृत क्षणों की हत्या करता हुआ मैं जिन विषय वासनाओं में बन रहा हूं हे गोविंद आप मुझे से छुड़ाओ यादमा मैं इस निंद कर्म से बाहर आऊं मैं अपने क्षणों का मूल्य करना सीखूं मुझे मेरे विरक्त धर्म तक सीमित रहना है कि जो मेरे से सेवा बने परिवार में हूं परिवार की कर जाऊं बाहर निकलू संसार की कर बिना किसी भेद भेदभाव जंगल में जाऊं जीव मात्र की सेवा में लग जाऊं जैसा घर में वैसा समाज में तैसा सचराचर में कांट आई लिव लाइक दैट और हर जगह मेरी पाने की बटोरने की निपसा क्यों है क्योंकि मैं सोचता हूं इसके बिना मैं जी नहीं सकता तो ईश्वर मेरा है ही कहां मैं झूठा हूं दम्भी हूं मेरे पास कोई भक्ति नहीं है कहा मानो बधाए इन नो को मार दे जो मार रहे मुझे जो बांध रहे मुझको जो मिटा रहे जीवन के क्षण मेरे मैं अपने को ऋषि कहता मैंने ऐसे बांधा मैंने आठो सजेशन से, से अपने को पवित्र किया है तू सुनने वाले कथा मेरी तू चाहे तो तू भी कर ले भीतर जाती है और जो बाहर लिपटे बैठे हैं वो कभी भीतर नहीं जा पाएंगे तो कहा मानो बधाए न बंधो ना, ना, ना, ना, ना बंधनों से हम ना बंध पाए ना वे। ये बंधन मिट जाए ना कि उम्र चली जाए हमारी जहीला नी रधा और ये तृप्तियां ये विषय ये पाने की लिप्साएं ये झूठ और कपट ये मिल जाए अरे इससे एक सांस नहीं मिलती करोड़ रुपए से तो करोड़ रुपए का मूल्य है यह उस क्षण का जो मैं जी पाया हूं जहीनस जही माने अतृप्तिया विषय काम क्रोध लभ मोह मद मस्तर ना इन सब से मुझे अलग कर दे निचोड़ के अलग करके अपने में मिला ले मुझे तुझ में मिलना है मेरी तड़प है कि मैं तुझ में मिलू तू प्यार से लिपटा ले मुझे कहा मां हिण से मनने में हिरण शब्द का अर्थ होता है लज्जित होना शर्मिंदा होना मुंह दिखाने के काबिल ना रहने का भाव तो मैं शक्ल कैसे दिखाऊं तो से ऐसा न हो कि मैं अपनी मां को ही के सामने उसको अपने चेहरे ही न दिखा पाऊं और मेरी माँ है वो ब्रह्म ज्वाला है हाँ मन वे वो अग्निया जिन्होंने मुझे भस्मी से आन आनसी दिया है न माँ को उंगली बनानी है बाप को अंग उठा वो तो बर्तन थे जिसमें आत्मा हलवाई नहीं, इस अग्नि माता के द्वारा मुझे रूप दिया है तो मानो, मान ना ना, कि दुनिया मुझे शान दे मुझे सम्मान दे मेरी ये भूख मर जाए अब क्यों क्योंकि क्षण भंगो संत जगत का मान कैसा सम्मान कैसा अपमान कैसा वो जो मौसम के साथ बदलते हैं वो जो हवाओं के साथ फिसलते हैं आज वो यशगान करेंगे कल कर वो गाली भी तो दे सकते हैं, तो मैं इनकी इच्छा क्यों करूं ये बड़ी गहरी बात कही है हा कि मेरे हजार मठ हो जाए लाखों चेले हो जाए ये क्या है बाहर सम्मान पाना चाहता है अरे भीतर जाना है तो जैसे रखेगा रहेंगे ना बाहर इच्छा क्यों करेंगे बाहर इच्छा करना उसका अपमान उसका अनादर ही तो है अरे वो घट है जो चाहे करे मेरा धर्म है कि मैं उसमें डूबा रहूं जिया रहू यहां रह रहा हूं तो जहां लोगों को जीने की कला दू फिर जैसे रखें और सबके पैर की धूल को माथे से लगाऊं चेले चंदे का काम क्या है तो चेला ना चंदा बस गोविंदा तो कहा मैं उसके सामने लज्जित ना हूं तेरे सामने और अपनी माता इन ब्रह्म ज्वालाओं के सामने मैं शर्मिंदा ना हूं कि ये जब मुझे सीने से लगाना चाहे तो मेरी गलतियों के कारण मेरी मां भी लज्जित हो मैंने बनाया इसे और क्या किया इसने क्योंकि उसी के गर्व से जन्मा हूं उसी के गर्भ से देवत्व देवत् उसी के गर्भ से हर योनि में मैं प्रकट हुआ हूं मां मात्र वही है जो यज्ञ की ज्वाला है जो मेरे अंतर में प्रज्वलित है तो मांस्य मन अभी न मैं शर्मिंदा हूं न जननी शर्मिंदा हो, कुछ ऐसा कर जाऊं कुछ ऐसा जीऊ कि जब लौट के मां में मिलने आऊं तो मैं लोचित न हो आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं बड़ा धर्मात्मा बड़ा हूं बड़ा पूजा पाठी हूं ये स्वांग है और ये स्वांग तुम्हें कहीं का ना रखेंगे मुझे मेरी अंतरात्मा को उत्तर देना है फरेब से झूठ और कपट से तुम बाहर के लोगों को अंधा कर सकते हो लेकिन जो घट घट गड़ वासी है जो सह एक हजार आंखों से देख रहा तुम्हें उसके सामने तो लज्जित ही रहोगे वहां कैसे छिपा हो अपने को तो कहा मां से मन है आई शुड लिव इथ अ डिसिप्लिन दैट आई मस्ट नॉट बी शाई बिफोर माई क्रिएट अदर एंड इक्वली शी शुड नॉट फील सफोकेटेड माई मस्ट नॉट सफोकेट हर मेरी मां मुझ पर लज्जित ना हो शर्मिंदा ना हो मैं वो सड़े हुए क्षणों को ना जीव मैं हर क्षण आत्मा में रहू यह उसकी ऋचा है क्या आप जी पाएंगे ऐसे अपने से पूछो क्योंकि सत्संग मन को धोने की वो आप पवित्र गंगा है कि जिससे थॉट सिग्य से मैं अपनी हर कमजोरी को ओवरकम करता एक मेच्योर लेवल पर जीता उस अनंत की राह चल देता हूं और इस योनि को भी धन्य करके जाता हूं ये मनुष्य की योनि भी फिर मुझसे अपमानित नहीं होती और एक वो स्तर है कि जहां मैं सिर्फ मेटीरियल और विषयों के लिए जी रहा हूं जहां मर्य को बनाने वाला स्वयं शर्मिंदा है मां भी और आत्मा पिता भी आप ही बताओ आपका बेटा है एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है और जब नहीं चल पाता तो पिछली क्लास में डाल दिया जाता है क्या आप प्रसन्न हैं क्या आप खुश होंगे तो करोड़ों जन्म उसने आपको दिए और आप कभी पास नहीं हुए तो आपकी माला भी प्रसन्न होगा कि भक्ति पे वो भजन के नाटक में आप उसके बेटे हैं बिरधा बली गाने वाले भांड वांड नहीं हैं आप तो क्योंकि उसी ने आपको क्रिएट किया है बनाया है आपके उत्थान में उसकी मुस्कुराहट है आपके पतन में उसकी शर्मिंदगी है बोलो क्या दोगे अपने बनाने वाले को? और झूठे दम मत जियो विनम्र हो जाओ अपने को पढ़ो यही सनातन धर्म है राधमी जीव थी कृष्ण साढ़े तीन बरस के हैं और वो लगभग इक्कीस साढ़े इक्कीस बरस के हैं जैसा कि ग्रंथों में है अठारह बरस बड़ी हैं ये जो भी है भजन में हम राधे गोभीते हैं तो आप एक नारी की कल्पना कर लेते हो अरे गोविंद भी मेरे में राधे भी मुझ मुझमे है हम सब में है आत्मा कृष्ण है और ज्योति राधा है और दीये की लव से अठारह गुना बड़ी उसके बाहर की लपट हुआ करती है अठारह बरस बड़ी है गुनी करीब होती है तो तीन के वो हैं तो इक्कीस के वो है तो हाँ जिस तो प्रकार खाली नाटकों में मत जाओ इसे समझो कि जीना अपनी आत्मा के संग आत्मा को ही मनोरम रंग देकर और संपूर्ण सचराचर है तुम में समाया हुआ गवी ऋषाओं में पढ़ के आए पुनः उन्हीं में चलते हैं कि कहा कैसे पाया था तुझे तो, तो कहा अथाते अंतमा नाम विद्या सुमती नाम मानव अतीक्षा आ गई मानजते रहे थे हम अपने को विद्या और सुनती के उपटन से विद्याम सुनती नाम और माना अपीक्षा आ गई और किसी भी चौधराहट से उस ऋषि ने भी ये कहा ये अतीक्षा को उलट दो यहां उल्टी संधि लग जाएगी क्योंकि व्याकरण की पाणिनिनी की महानी लगती है अति को आगे करो क्षा को पीछे करो तो क्या बना ख्याति कहानी वो बड़ा ख्याति प्राप्त है प्रसिद्धि तो माना अभी इच्छा आ गई और हमने हर प्रसिद्धि को ख्याति को नकारा है कि जो भी मान सम्मान है नानी ना आपके हैं ये बहुम ऐसा कह रहे हैं वो भी जो कर रहा है वो तो तू है हर सांस तू रहे हर धड़कन तू है ये सारे सम्मान तेरे हैं कुछ बड़प्पन हो तो बड़े बन के दिखाएं हमें तो सबकी चणा रज को माथे से लगाना है ऐसे जिया ऐसे मांजा, तभी तो को आए, और कैसे मांजा? तो मां जाता हूं परे ही विपस्तम सखी भया सखी भ्या, भ्या आवरण परि ही विग्रमा श्रितम इंद्रम पृछा विपस्तम ये सखी भया आवरण परे अपने आप को दूर करते रहे हम विषयों से आसक्तियों से तथा कथित चाह से अरे ये तो नाट्यशाला है हर पात्र अकेला आता है नाटक के बाद अकेला ही जाता है ये मंच की दोस्ती है इसी ईमानदारी से स्थिति प्रज्ञ होकर निभाओ इच्छा रहित तो होकर जियोगे तो बाहर भी सुख से जियोगे क्योंकि जहां इच्छा आती है मानवता मर जाती है कहते हैं आप हर जगह इंसान हो सकते हो बस ससुराल में नहीं वहां जमा रहोगे गलत कह क्या क्योंकि संबंध तुम्हारी मानवता भी चाड़ तो परे ही बाप बेटे में नहीं बनती जबकि बाप की भी सारे मोहल्ले से बनती है बेटे की भी बनती है लेकिन बाप बेटे में तो संबंध आज मिठास खा रहा है क्यों क्योंकि तो दोनों की एक दूसरे के प्रति इच्छाएं हैं लिपसाएं हैं ये दे मेरे को वो कहता वो ये करे मेरे को यही तो झगड़े हैं तुम्हारे मियां बीबी के भी सभी के काश तुम एक आध्यात्मिक जिंदगी जी पाए होते घर में होते वो मंदिर होते और तुम्हारी गृहस्थी और अधिक अमृत में होती एक मेच्योर लेवल होता कि नहीं तुमको लगा ये तो फुअर पना है एंड वी आर सो मॉडर्न अरे तुम नहीं तुम तो पशु से भी अधिक बैकवर्ड हो गए हो अपने से जो कट गए हो काश तो तुम जान पाते खा परे ही दूर करते रहे हम आपको इन कंफ्यूज लेवल से इस सड़ी हुई मानसिकताओं से अतृतियों से परे ही विग्रम और विषयों के विष को भी हम मिटाते रहे हमने विषय पीने नहीं, नहीं है हमने ड्यूटियां अंजाम दी हैं और विषय भी जलाए हैं परे ही विग्रमास्थ और स्था स्थित हुए हैं रितन इंद्रम सदा आत्मज्वालाओं में गोविदापि में स्थित रहेपश्चितम और हर अतीत को वो क्षण जो गुजरा है उसे वहीं भस्म कर दिया है हमने मुर्दे नहीं लादे हाँ ये मुर्दा वरना हम सब मुर्दे लाते हैं उसने फलाने टाइम में मेरे साथ ऐसा किया था ना ये क्या है मुर्दों को लादे कौन थे वो क्षण जो मर चुके हैं वो आज भी तुम्हारा वर्तमान खा रहे हैं और जिसका वर्तमान ही अतीत खा जाएगा वो भविष्य क्या पाएगा जिंदे क्षणी है मुर्दी लाद रहे हैं आप वो जो बीत गए हैं तो कहा पृछा विपस्तम हमने कभी पीछे मुर्खे नहीं देखा है जिसने जो किया गोपाल जाने अच्छा किया तो जाने पूरा किया तो जाने हम तो गोविंद जानते हैं पृछा विपस्तम आप इसे मेच्योर लेवल ऑफ लिविंग कहेंगे या अतीत के बदले आप अभी लेंगे तो आप इसको मेच्योर लेवल कहेंगे मुर्दों के लिए फाइट है अभी नहीं लगा कि हम तो बड़े समझदार हैं डिग्रियां भी है ना <laughs> पद है ना पीछा भी पश्चितन डन इज डन एंड फॉर गॉट एंड भुलाना है क्योंकि तुझे जो बसाना है वर्धमान लुट जाएगा अगर अतीत नहीं हटा तू बाद में गुलाब का पेड़ खिला है मुझे बताओ उस गुलाब का अतीत क्या है मित्र वो सड़ी हुई गोबर की खाद ही तो है गुलाब का अतीत क्या है सड़े हुए गोबर की खाद वो खाद से तो गुलाब बना है और गुलाब का भविष्य क्या है सूखी मट्टी वर्तमान ही तो खिला गुलाब है और तुमने खिले गुलाब की मेहक तो को खोया है कभी सड़े हुए गोबर के लिए तो कभी सूखी मट्टी के लिए और कहते हो कि तुम बड़े समझदार हो ये रिचांग नहीं है ये अमृत के कुंड है भरे हुए जिसकी एक बूंद अमर कर सकती है और ये तो भरे हुए घट हैं खड़े हैं ये और तुम भी तो पीना नहीं चाहे खाली जानना चाहे और गुनगुना के भागना चाहे वेद पिए जाते हैं वेद जिए जाते हैं वेद बंद जिया जाता है राह अमर हो जाती है अ सुप्रीम लावल ऑफ लिविंग इज वेदासवल ऑफ लिविंग इज टू बी ए मॉडर्न सो टू से सब्तू क्या आप झूठे दम पर अतीत के मोर्दों के कंप कर लें, ले वर्तमान जी ले और उस अमर राह को पा ले तो वो भी प्रसन्न हो जिसने बनाया आपको कि चलो ये बच्चा मेरा मेरा हो गया उसे भी सम्मान दे सम्मानते थे सब्त यू परे ही विग्रमास्त रित्रम विपस्तम ये, ये तो आज हे मित्र हे मित्र सखा आज तेरा ये पीताम्बर ओढ़ने हम अंतर की ज्वालाओं पर बैठ पाए हैं सबल लेने आए हैं ये गीत कैसे लगते हैं आपको गीत के और इसमें कोई बाहर वाला नहीं है तुम्हारा पूरी भीड़ है तुम्हारी तुम्हारे विचार ही पात्र हैं, तुम्हारा स्वभाव ही रूप लिए है आत्मा ही सब कुछ तुम्हारे भीतर है द ट्रूथ इज मिंग एंड द एप्लीकेशन इज दउट वर्ल्ड यू लिव ओनली एप्लीकेशन एंड नॉट द हिडन ट्रूथ काम दूर करते रहे अपने आप को कहा उत्व तुम्हें दो इस वांगी भक्ति पर है तुम्हारी कहा उच गुवंत लेने दो निरंतर रिश्तेदार बढ़ाना इंद्रित हुआ उच्च संशय हर जगह मुझे डर है हर जगह मुझे संदेह है स्वामी जी क्या सिक्योरिटी कर लू हाँ बैंक ने कैसा रखा कि गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट होगी तो क्या होगा कई कंट्रीज में होगी उतों को शेयर पिटपिटा हुई है हाँ तो हर वक्त संशय में जीना हाईकल क्या होगा जिया ऐसे भी तो जा सकता था